अमृतवाणी विश्वास चार एक शिष्य को किसी के विश्वास को अंधविश्वास कहकर निंदा करते हुए देख श्री रामकृष्ण ने कहा था अच्छा क्या तुम मुझे समझा सकता है कि यह अंधविश्वास क्या होता है विश्वास तो पूरी तरह अंधा ही होता है उसे भला आंखें कब होने लगी या तो कहो विश्वास नहीं तो कहो ज्ञान नहीं तो विश्वास के भीतर भी कुछ विश्वास अंधे हैं और कुछ के आँखें हैं यह भला कैसी बात है हुई चार सौ भगवान पर विश्वास न होने के कारण ही मनुष्य को इतना कष्ट भोगना पड़ता है चार सौ शारीरिक लक्षणों पर से भी पता चलता है कि किसके भीतर विश्वास है किसके नहीं जिसकी हड्डियाँ निकली हुई हों जिसकी आंख भीतर धसी हुई हो, या जो काना या इंचा ताना हो उसे आसानी से विश्वास नहीं होता चार सौ अंठानवे दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की ज़रूरत होती है स्वयं को मारने के लिए एक नहरनी ही काफ़ी है दूसरों को समझाने के लिए अनेकों शास्त्र दर्शन आदि का अध्ययन करना पड़ता है पर स्वयं की मुक्ति के लिए किसी एक ही शास्त्र वाक्य पर दृढ़ विश्वास हो तो काफ़ी है चार सौ निन्यानवे प्रश्न हिंदुओं के बीच नाना धर्म मत नाना पंथ प्रचलित है हमें उनमें से कौन सा मत ग्रहण करना चाहिए उत्तर पार्वती ने महादेव से पूछा था भगवान सच्चिदानंद की प्राप्ति का मूल उपाय क्या है महादेव ने कहा विश्वास मत पंथ से कुछ बनता बिगड़ता नहीं जिसे जिस मत की शिक्षा दीक्षा मिली है उसे विश्वास के साथ उसी मतानुसार साधना करनी चाहिए पाँच सौ विश्वास और ज्ञान में परस्पर संबंध है विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त होगा विश्वास न हो तो ज्ञान की आशा करना वृथा है जो गाय चुन चुन कर खाती है वह दूध कम देती है और जो गाय घास पत्ती कड़वी चोकर भूसा जो मिले वही गपा गप खा जाती है वह घर घर दूध देती है उसके दूध की धार नहीं टूटती पाँच जिसमें विश्वास है उसमें सब है विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं 502. अगर तुम्हें ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो दृढ़ विश्वास के साथ उनका नाम लेते जाओ और सत्य सत्य का विवेक किया करो 503. बालक की तरह सरल विश्वास हुए बिना ईश्वर नहीं मिलते माँ ने कह दिया कि वह तेरा भैया है बस उसको सोलह आना विश्वास हो गया कि वह मेरा भैया है माँ ने कह दिया कि उस कमरे में हौा रहता है बालक ने पूरा पूरा विश्वास कर लिया कि उस कमरे में हौा रहता है इस तरह बालक के जैसा विश्वास देखने पर भगवान को दया आई है सांसारिक विषय बुद्धि के द्वारा वे नहीं मिलते पाँच सौ चार एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर कहीं जाते जाते आकाश की ओर देख बोल उठे देखो मित्र कितने सुंदर झुंड के झुंड कबूतर उड़ रहे हैं अर्जुन ने तुरंत उस ओर देख कर कहा सचमुच ही सखा बहुत ही सुंदर कबूतर हैं। पर दूसरे ही क्षण श्री कृष्ण ने फिर से देख कर कहा नहीं सखा ये कबूतर नहीं है अर्जुन ने भी देखकर कहा ठीक तो है सखा ये कबूतर नहीं है अब इसका अर्थ समझ लो अर्जुन महान सत्यनिष्ठ था उसने कृष्ण की खुशामद करने के लिए ऐसा नहीं कहा परंतु श्री कृष्ण की बात पर उसका इतना विश्वास था इतनी श्रद्धा भक्ति थी कि श्री कृष्ण ने जैसा कहा उसे वास्तव में वैसा ही दिखाई दिया पाँच सौ पाँच शक्कर की चाशनी तैयार करते समय जब तक उसमें मैल हो तब तक उसमें से आवाज़ के साथ धुआं निकलता रहता है और ऊपर झाग उठता रहता है परंतु जब झाग आ आकर सब मैल निकल जाता है तो फिर न तो धुआं निकलता है और न आवाज़ ही तब तो शुद्ध स्वच्छ रस ही रह जाता है तब उससे मिठाई बनाकर देवता को चढ़ाया जा सकता है लोगों को खिलाया जा सकता है विश्वासवान मनुष्य का भी ऐसा ही होता है पाँच सौ छः एक आदमी समुद्र पार करना चाहता था एक साधु ने उसे एक तावीज़ देकर कहा इसके बल पर तुम समुद्र पार हो जाओगे उस तावीज़ को ले वह आदमी पानी पर से चलते हुए आगे बढ़ने लगा बीचों बीच जाकर उसके मन में कुतूहल हुआ कि भला देखो तो इस ताबीज के भीतर ऐसी क्या चीज़ है जिसके बल पर समुद्र पार किया जा सकता है उसने ताबीज को खोल कर देखा उसमें एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर केवल राम लिखा हुआ था वह उपेक्षा के साथ बोल उठा बस यही है और कुछ नहीं जैसे ही यह संशय का भाव आया वैसे ही वह डूब गया भगवान के नाम पर विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो सकता है विश्वास ही जीवन है और अविश्वास मृत्यु 507 एक शिष्य को गुरु पर इतना विश्वास था कि वह गुरु गुरु कहते हुए विश्वास के बल पर नदी पार हो गया यह देखकर गुरु ने सोचा तो सचमुच ही मुझमें इतनी शक्ति है मुझे तो अब तक यह पता ही नहीं था दूसरे दिन गुरु मय मैं, मैं कहते हुए नदी पार होने गए परंतु पानी पैर रखते ही वे गिर पड़े और अपने को संभाल न पाकर डूब मरे विश्वास का परिणाम अद्भुत होता है परंतु अहंकार से विनाश ही होता है पाँच सौ आठ स्वयं रामचंद्र जी को समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधना पड़ा परंतु हनुमान जी केवल जय राम कहकर एक ही छलांग में अनाया समुद्र लांग गए विश्वास में कितनी सामर्थ्य 509 किसी राजा के हाथ से हो गई थी इस पाप के प्रायश्चित का विधान पूछने के लिए वह एक ऋषि की कुटिया में गया ऋषि उस समय स्नान के लिए गए हुए थे उनका पुत्र कुटिया में था उसने राजा की बात सुनकर कहा तुम तीन बार राम नाम ले लो ऋषि ने कुटिया में लौटकर जब यह बात सुनी तो वे क्रुद्ध होकर बोले जिस राम नाम का एक बार उच्चारण करने से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं तूने राजा से वह राम नाम तीन बार लेने को कहा तू चांडाल बन जा यही ऋषि पुत्र रामायण का गुहक चांडाल बना पाँच सौ पत्थर हजारों साल तक पानी में पड़ा रहे तो भी उसके भीतर एक बुन पानी नहीं घुसता परंतु मिट्टी के ढेले में पानी लगते ही वह घुल जाता है जिसके हृदय में विश्वास का बल है वह हजारों बाधा विघ्न की परीक्षा में से गुजरकर भी हताश नहीं होता परंतु अविश्वासी व्यक्ति छोटी सी बात से ही विचलित हो जाता है पाँच जो जैसा चिंतन करता है वह वैसा ही बन जाता है भ्रमर का चिंतन करते करते झिंगुर भी भ्रमर ही बन जाता है इसी प्रकार सदा सच्चिदानंद का चिंतन करते रहने से मनुष्य सच्चिदानंद स्वरूप ही हो जाता है 512. जिंदगी भर पाप और नरक की बात क्यों करते रहते हो भगवान का नाम लो एक बार कहो हे प्रभु मुझे जो करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया जो नहीं करने चाहिए थे वही काम किए हैं मुझे क्षमा करो पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे पाँच सौ तेरह विश्वास के बल पर रोग दूर करने वाले वैद्य रोगी से कहते हैं पूर्ण विश्वास के साथ कहो मुझे कोई रोग नहीं है इस प्रकार कहते कहते आत्मविश्वास जागृत होकर रोगी का रोग अच्छा हो जाता है तुम यदि स्वयं को पापी दुर्बल समझो तो शीघ्र ही तुम वैसे ही बन जाओगे यदि तुम विश्वास रखो कि तुम में अनंत शक्ति है तो वास्तव में तुम में शक्ति आएगी पाँच जो सोचता है मैं जीव हूँ वह जीव ही रह जाता है जो सोचता है मैं शिव हूँ वह शिव ही बन जाता है मनुष्य जैसी भावना करता है वैसा ही बनता है